ज्ञान निरंधस ज्ञानंजन शलाकया छक्ष नीलिथम ये न थम श्री गुरु कल कैसे भगवान समझना उसके बारे में बात की और उसमें ब्रह्म है परम ब्रह्म है जो परम ब्रह्म भगवान है उसका चर्चा भी थी तो ब्रह्म क्या है और कैसे है उसको कैसे समझना है वो दूसरा प्रश्न है एक्चुअली वो ब्रह्म या परम सत्य को समझना जीवन का उद्देश्य जैसे कि वेदांत सूत्र में पहली युक्ति यही है अथात ब्रह्म जिज्ञासा मतलब अभी ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए अभी का क्या मतलब अभी का मतलब हम अभी मानव शरीर में है खाली इस मानव शरीर में इस प्रकार प्रश्न करने की संभावना है तो कुत्ते बिल्ली वो सब जो पशु है वो सब आज नबी है लेकिन ऐसे शरीर में तो काफी बुद्धि नहीं होती है इस पर प्रकार प्रश्न करना हम गीता धर्म कथा तत्व ज्ञान ये सब खाली मनुष्यों के बीच में चढ़ चढ़ कर सकते हैं अर्थात तो, इसका मतलब अभी इस मानव जीवन प्राप्त करके ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए मतलब परम सत्य के बारे में पूछना वो वो सब पूछना में तो पहले ऐसा प्रश्न होगा ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि मैं कौन हूं कहाँ से आया मृत्यु के बाद क्या होगा सृष्टि का क्या उद्देश्य है भगवान कौन है कैसे भगवान को प्राप्त करना है तो यही सब प्रकार प्रश्न करना चाहिए वो आपने आप से मान में आते जो बुद्धिमान है तो अपने आप यही सब प्रश्न मन नहीं आते किसलिए हम इतना संकर्ष करते है किस लिए सुख लेकिन खाली दुख मिलते हम दुख नहीं चाहते फिर भी अपने आप से दुख आते है क्यों तो इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अभी ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए तो वो सब प्रश्न है मैं कहू हूं कहाँ से आया कहा जाता हूं और वो सभी प्रश्नों में वो अध्यात्मिक प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का सा है कि ब्रह्म परम सत्य क्या है तो परम सत्य क्या है उसका उत्तर वेदांत सूत्र में भी वेदांत सूत्र क्या है वेदांत सूत्र वेद का मतलब विद्या विशेषकार आध्यात्मिक विद्या वेद शास्त्र में सभी प्रकार विद्या नियुक्त है आयुर्वेद धनुर्वेद शिल्प शास्त्र सभी प्रकार ज्ञान मिलते है लेकिन शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान अध्यात्मिक ज्ञान है तो अध्यात्मिक ज्ञान विशेष का उपानिषादों में संकलित है और वो सभी उपनिषद के ज्ञान जो है उसका सार वेदांत सूत्र में है सूत्र का मतलब संक्षिप्त रूप में अथात ब्रह्म जिज्ञासा बहुत संक्षिप्त रूप में बहुत बड़ा विषय संकलित है तो अथात ब्रह्म जिज्ञासा अभी ब्रह्म के बारे में पूछना चाहिए मानव जीवन में तो ब्रह्म क्या है तो उसका उत्तर वेदांत सूत्र में भी है जन्मादिस्थ जन्म आदि यथ ब्रह्म परम सत्य सत्य क्या है जन्म आदि जिससे जन्म आदि होते है जन्म आदि का मतलब सृष्टि स्थिति और प्रलय इस जगत का सृष्टि पालन और अंत में ध्वश करना परम सत्य के द्वारा मतलब परम सत्य वो है ब्रह्म वो है परम ब्रह्म वो है जिससे सब कुछ निकालते उसका पूरा विवरण है रहे उपनिषद में यूथो व इमानी भूतानी जायंत ये न जाता जीवंती यद्यपति याग जिज्ञासव थ्रह्मी वो ब्रह्म है वो सत्य है जिससे सब कुछ आते हैं मतलब वो ब्रह्मा सब कुछ का स्रोत है यथो तो व इमानी भूतानी जायंत जीन जातानी जीवं थे जिसके द्वारा सब कान जीवित रहते जो सबको प्राण देते जीवन देते वो या या पिसंग ब्रह्मिशंती जिसमें अंत में सब वापस प्रवेश करते तद वि जिज्ञासास्व उसके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए थी वो ही ब्रह्म है तो ब्रह्म है परम सत्य सब कुछ का आधार है वो वेदांत तो सूत्र में है लेकिन वो ब्रह्म किस प्रकार है वैदिक दर्शन में ये बड़ा प्रश्न है विवाद है बहुत काल से ये विवाद चलते है कि ब्रह्म साका है निराका है ब्रह्म व्यक्ति है या खाली ज्योति है तो कैसे समझना चाहिए तो साधारण बुद्धि से समझना नहीं सकते क्योंकि हम क्षुद्र जीव है बहुत ही तुच्छ है तो शास्त्र से समझना चाहिए तो वेदांत सूत्र वेदांत वेद विद्या अंत इसका मतलब वेद का अंत इसका मतलब वो वो सभी ज्ञान का सागा पार करके वेदांत तक पूछना चाहे तो वेदांत वो सभी ज्ञान का सा लेकिन वो वेदांत क्या है वो श्रीमद भागवत में वो ज्ञान न वेदांत सूत्र में सूत्र मतलब संक्षिप्त रूप में क्या ब्रह्म है किम तक ब्रह्म के अध्यात्मा गीता में भी अर्जुन पूछते ब्रह्म किस प्रकार है अध्यात्म क्या है तो कैसे समझना है क्यूँकी वो वेदांत सूत्र बहुत गंभीर भाषा में विवक्षित है तो व्यासदेव ने वेदांत सूत्र लिखे और व्या, व्यासदेव वो एक ही वेदांत सूत्र क्या व्याख्या विस्तार रूप में चना किया श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और उसमें पहला श्लोक यही है जन्म आदि से उसका विवरण वो जन्माद्य से वो परम ब्रह्म क्या है भागवत में पहला श्लोक का वर्णन है ओम नमो भागवत वासुदेवाया ओम नमो भगवत वासुदेवाय चन्मा सेथथन्वयादरतश्चाथ स्विघास्वरा थे ब्रह्म हृदय या आदि का्यये मूहति यदू तेजो गे मृदा यथा विमय यात्री सागोम धामना सत्यं सदा धीमहि सत्यीमी चन्मा से जो ब्रह्म जन्माजय से यथा जिससे सब कुछ निकलता है वो परम सत्य है। वो परम सत्य क्या है प्यासुदे जो प्रधान अधिकारी अधिकारी जो सभी वैदिक शास्त्र के मुख्य अध्यापक है देव लिखते है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव वासुदेव श्री कृष्ण भगवान है उनको नमस्कार करना ओम नमो भगवती ओम का मतलब उस, ओम उसका मतलब परम सत्य तो वो ओम क्या है श्री कृष्ण भगवान जन्माद्य से यथ सब कुछ श्री कृष्ण से निकालते है गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रभात है एक ही बात है कि मुझसे सब कुछ होते हैं सब कुछ निकाल आते सब कुछ सृष्ट होते मेरे से ही सब कुछ आते हम सर्वस्व प्रभु जन्माद से और यथोन्व याद इतरता चाटेश स्वराट तो यही श्लोक व्याख्या करना तो कम से कम एक लगेगा तो मैं संक्षिप्त रूप में व्याख्या करता हूं स्वराट वो श्री कृष्ण जो परम ब्रह्म परम सत्य है जिनसे सब कुछ आते है जिनके द्वारा सब कुछ नियंत्रित है वे स्वराज है स्वतंत्र किसी के अंदर नहीं है श्री कृष्ण सबसे ऊपर है वो भगवान ये शब्द का मतलब है जो सबके ऊपर है आज देखते हैं भारत में बहुत नकली भगवान है लेकिन सबसे ऊपर नहीं है दो तीन हजार या दो तीन लाखों के शिष्यों के ऊपर है लेकिन सब के ऊपर नहीं है श्री कृष्ण स्वतंत्र स्वराट है उसका मतलब वो सब कुछ कर सकते हैं, अपनी इच्छा से सब कुछ होते हैं। भगवान के बहुत शक्ति है सर्वशक्तिमान है इसलिए भगवान के असंख्य शक्ति है और सब भगवान के नियंत्रण में है भगवान की एक शक्ति है इच्छा शक्ति खाली श्री कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होते जैसे कि इस पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि है और ये खाली एक ब्रह्मांड है वैदिक शास्त्र से ज्ञान में होते है कि लाख लाख असंख्य ब्रह्मांड है और सब भगवान की इच्छा से होते कोई बिल्डिंग बनाने के लिए तो कितने काम करना है लेकिन जब श्री कृष्ण सब कुछ श्रेष्ठ करते हैं, तो खाली उनकी इच्छा से करते हैं, कोई मायन नहीं करते भगवान खाली इच्छा से सब कुछ श्रेष्ठ करते है तो वे स्वराथ हैं, जो कर छे कर सकते भगवान के लिए कोई बाधा नहीं है जो कर करते हैं, कभी कभी लोग हमसे पूछते कि अगर श्री कृष्ण भगवान है किस लिए गोपाल है किस लिए गाय की रक्षा करते है? तो गोपाल होना मतलब तो निकृष्टस्तो समाज में ब्राह्मण होना चाहिए या राजा होना चाहिए तो अगर श्री कृष्ण भगवान है तो किस लिए तो गोचरण करते है? क्योंकि वे भगवान है उनकी इच्छा है क्योंकि अभी श्री कृष्ण चातते है गाय को प्रिंदनो श्री कृष्ण की इच्छा है किस लिए श्री कृष्ण का रूप श्याम वर्णा है जैसे थोड़ा नील, श्री कृष्ण की इच्छा है किस लिए भगवान बांशी बजाते, उनकी इच्छा चाहे अगर भगवान चाहते थे तो साक्ष या इलेक्ट्रिक गिटार भी बजा सकते लेकिन श्री कृष्ण की इच्छा है वक्शी बजन सब गायों को बुलाने के लिए और गोपियांगी को बुलाने के लिए श्री कृष्ण स्वरा थे ऐसा हम भगवान कोई चुनौती नहीं दे सकते कि किस भी लिए तुम ऐसे करते नहीं भगवान स्वरा थे स्वतंत्र जो कर सकते करते हैं, और कोई भगवान को कोई बाधा नहीं दे सकते और वे अभिज्ञ है उसका मतलब श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, तो अंतर्या है सबके हृदय में विराजमान है और सब जो हम छे सब जो हम करते भगवान सब जानते है तो जो हम खुद को जानते लेकिन श्री कृष्ण हमसे हमारे चरित्र हमारे चयन हमसे और अच्छी तरह जानते भगवान सब कुछ जानते विदा हम समिति वर्तमान आनी चार जो भविष्य चबूतानी तु बेदा न कस्ट नीचे मई श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ जो हुआ जो है और जो होगा भूत का उन्हें वर्तमान काल में भविष्य में, में भी सब कुछ जो है मैं सब कुछ जानता हूँ यही श्री कृष्ण लेकिन मांग वेदा न कष्ट न कोई मुझको नहीं जानते जो भगवान के अभक्त श्री कृष्ण को नहीं जानते तो यही भगवान की स्थिति है तैन ब्रह्म हृदय या आदि का व्यय वो ज्ञानी सूर्य वो ब्रह्म ज्ञान तो पहले सृष्टि का समय सृष्टि करता ब्रह्मा को यही ज्ञान दिया कैसे हृदय में प्रकाशित किया ब्रह्मा जी चतुर्म ब्रह्म इस सृष्टि जैसे इंजीनियर है तो मुख्य सृष्टिकर्ता श्री कृष्ण लेकिन ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होकर जैसे एक इंजीनियर कॉन्ट्रेक्टर के लिए हाँ वो एक बिल्डिंग बनाते है तो उस प्रकार ब्रह्मा जी वो सृष्टि कर, सृष्टिकरण का काम करते श्री कृष्ण स्वयं सब कुछ कर सकते और वास्तव में सब कुछ करते है लेकिन उनके भक्तों को कुछ सेवा देने के लिए कुछ दायित्व देते तो वास्तव में वो सब सृष्टि श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति के द्वारा गठित होते हैं लेकिन श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को कुछ सेवा देते ठीक है तुम सृष्टिकर्ता हो तुम इंजीनियर हो तुम ब्रह्म बनो तो तेने ब्रह्म हृदय या आदि का भी मुह सूर्य तो श्री कृष्ण को समझना इतना गंभीर है वो तत्वज्ञान विज्ञान श्री कृष्ण के बारे में इतना सूक्ष्म है कि देव गान भी वो ज्ञान के बारे में मोहित रहते इंद्र चंद्र ब्रह्मा भी जो श्री कृष्ण से तत्वज्ञान विज्ञान हुए थे तो सब कुछ श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानते श्री कृष्ण की माया इतना प्रभावशाली है कि स्वर्ग में देवगण भी श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ नहीं जानते तीजो भारी मृदांग यथा यत्र यात्री सागो मतलब जैसे हम कभी कभी आग देखते जल देखते है और ब्रह्म से कभी कभी सोचते हैं कि आग में जाओ है या जल में आग है तो इस प्रकार ब्रह्म होते उस प्रका भी हम हमेशा माया के द्वारा मोहित रहते, इसलिए हम श्री कृष्ण को नहीं समझते लेकिन हम श्री कृष्ण को चाहे भी हम श्री कृष्ण को समझते या नहीं समझते श्री कृष्ण सदा निराष्ट्र को कम श्री कृष्ण कभी भी ब्रह्मित मोहित नहीं होते वे सदैव उनके धाम में रहते धाम न स्व न तो लोग सत्या आत्म भूत हो भगवान सर्व्याप्त है सबके हृदय में रहते सबका परमाणु में विराजमान होते फिर भी उनका मूल रूप स्वयं रूप में द्विभूज मुरलीधार रूप में तो लोग धाम में रहते तो कैसे संभव हो तो कुछ भगवान के लिए असम्भव नहीं है सब कुछ संभव है इसलिए भगवान भगवान है भगवान भगवान है क्योंकि सब कुछ कर सकते हैं और जो असंभव है वो भी करते हैं तो भगवान सबके हृदय में है सभी जायगा में उपस्थित है फिर भी उनका मूल रूप गौलोक धाम में निवास करते हैं तो वो भगवान के बारे में रहस्य कैसे समझ में भक्ति के द्वारा जो भगवान के भक्त हो भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नहीं लेकिन जितना भी भगवान उनको देते जितना भी ज्ञान भगवान भक्तों को देते तो धामना स्वन सिदानी रास्ते को सत्यम फरम धीमे वो ही फरम सत्य श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कृष्ण भगवान स्वयं भगवान में यही उत्ति है श्री की श्री कृष्ण स्वयं भगवान परम सत्यम धीमे ही धीमे का मतलब मैं ध्यान करता हूँ तो भगवान श्री कृष्ण के चलना पर ध्यान करना चाहिए तो कैसे ध्यान करना है कैसे इतना गंभीर विषय को मलम है तो कैसे हम जो साधारण व्यक्ति है जो शास्त्र नहीं है तो कैसे हम श्री कृष्ण को मलम पड़ेंगे तो भक्ति के द्वारा और विशेषकार इस कल युग में कैसे श्री कृष्ण का ध्यान करना है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा राम, हरे हरे इस हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से सब का ध्यान योग तपस्या यज्ञ दान दाना सब कुछ संपूर्ण होते हैं केवल श्री कृष्ण की भक्ति करने से और विशेष का हरे कृष्ण महामंत्र करने से हम परम ब्रह्मा परम धामा परम परम पवित्रा परम सत्य श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवेश कर सकेंगे हरे कृष्ण